लीला और बारिश का रहस्य डेविड कोनवे अब तो और महीनों तक सूरज की चिलचिलाती धूप केन्या के गांव को अपनी गर्मी से पीटती रही लीला उसी गांव में रहती थी गर्मी इतनी तेज़ थी कि लीला उसकी मां और भाई और अन्य सभी गाँव वाले सूरज की धूप से जलने से बचने के लिए अपने घरों में ही रहते थे जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाना असंभव था गाँव में गाँव के बगीचे में निंदाई करना भी बहुत मुश्किल था गाय का दूध दूहने के लिए भी बहुत गर्मी थी एक रात लीला ने माँ से यह माँ को यह कहते हुए सुना कि उनके कुएं का पानी सूख गया था और फसलें गर्मी से झुलस रही थी पानी के बिना कोई जीवन संभव नहीं है लीला ने अपनी माँ को कहते हुए सुना लीला बहुत चाहती थी कि सूरज का चमकना बंद हो और बारिश है लेकिन सूरज ने चमकना बंद नहीं किया और पानी भी नहीं बरसा एक शाम लीला के दादाजी ने उसे एक आदमी की कहानी सुनाई जिससे वो अपने बचपन में मिले थे उस आदमी ने दादाजी को बारिश का रहस्य बताया था तुम सबसे ऊँचे पर्वत पर चढ़ना उस आदमी ने लीला के दादाजी से कहा और फिर आकाश को अपने दुखी जीवन के बारे में बताना लीला ने अपने दादाजी की बातों को बड़े ध्यान से सुना अगली सुबह जब सूरज सूरज उगा नहीं था तब लीला ने गांव छोड़ा और सबसे ऊंचे पहाड़ को खोजने निकली लीला चलती गई चलती गई और चलती गई अंत में उसने खुद को एक बहुत ऊंचे पहाड़ के पैर पर पाया धीरे धीरे लीला पहाड़ पर चढ़ने लगी फिर वो ऊंची और ऊंची उठने लगी जब लीला पहाड़ की छोटी पर पहुंची तो उसने आकाश को अपनी जीवन की सभी दुखद बातें बताना शुरू की सबसे पहले उसने उस घटना के बारे में बताया जब एक मुर्गे का पीछा करते हुए उसके भाई का पैर कट गया था फिर उसने वो बात बताई जब खाना बनाने में मां की मदद करते हुए उसकी उंगलियां जल गई थी लीला ने आकाश को सभी दुखद घटनाएं बताई जो उसके जीवन में घटी थी लेकिन उसे आकाश में बारिश के कोई संकेत नहीं दिखाई दिए अभी भी आकाश नीला था और सूरज अभी भी बहुत तेजी से चमक रहा था लीला रोने लगी बताओ मैं क्या करूं? लीला ने आकाश से कहा इतनी गर्मी है कि हम जलाऊ लकड़ी भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं बगीचे में घास नहीं काट सकते हैं और गाय का दूध भी नहीं दू सकते हैं हमारे कुएं सूख गए हैं और फसल नष्ट हो रही है फसल के बिना खाने को एक दाना तक नहीं होगा भोजन के बिना गाँव के लोग बीमार पड़ेंगे और फिर पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं बचेगा पहाड़ की चोटी पर सब कुछ शांत था लीला के रोने के अलावा वहां और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तभी एक हवा चली जिससे लीला के पैरों के आसपास की धूल नाचने लगी सफेद पक्षियों आकाश शोक की भावना के साथ एकदम काला हो गया अचानक आसमान में बिजली चमकी और बादलों के गरजने की तेज आवाज से पूरा पहाड़ गूंज उठा लीला ने अपने पैरों पर बारिश की पहली बूंद के गिरने का कोमल स्पर्श महसूस किया फिर एक और फिर दूसरी और तीसरी बूंद अंत में पूरी जमीन बारिश की आंसुओं से भर गई थी लीला ने खुशी से रोते हुए आकाश की ओर अपने हाथ उठाए और उसे हर एक बूंद अपनी मां की पुच्ची के जैसी महसूस हो रही थी फिर जितनी तेजी से संभव हुआ लीला उतनी तेजी से पर्वत से नीचे उतरी जब वो घर पहुंची तब तक सभी गाँव वाले संगीत और नृत्य के साथ बारिश का जश्न मना रहे थे लीला को घर में सुरक्षित और स्वस्थ देखकर स्वस्थ ने बड़ी राहत महसूस की माँ ने लीला को गले लगाया और दादाजी ने उसे ऐसी मुस्कुराहट दी जैसे उन्हें सब कुछ पता हो केवल लीला और दादाजी को यह पता था कि उसने बारिश के रहस्य से गांव को बचाया था समाप्त